रखनी कथे सो शिष बोलिए वेद पढ़े सुनाती रहनी रह सो गुरु हमारा हम रहे तथी रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहे तिल मन मानी तो संगी फिरे नियत फिरे अकेला अवधुए सा ज्ञान विचारी ताम झील मिल ज्योति उजाली जहाँ जोग तहाँ रोगन ब्याप ऐसा पर गुरु करना तन मन सु जे पर जानी तो का को पक्षी मरना अवधू ऐसा ज्ञान विचारी काल न मिट्या जन जाल न छूट तप करी हो वान कुल का नाश करें मति कोई जे गुरु मिला न पूरा अवधु ऐसा ज्ञान बिचारी सब का काया पिंजरा ताम ही जुगती बिन सुआ सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो पर ले हुआ लतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परले ल हुआ कंद्रप काया का मंडन अमिर था का है चो कहे सुन भन्दू अरणमी कत सी चो अब धु स ज्ञान विचारी चकमक ठर के अग नी झरयूँ दधीमती ध्रुत कर लिया आपा, आपा प्रगट्या तब गुरु संदेह सादिया अवध ऐसा ज्ञान बिचारी दर्पण माही दर सण देख्या निर निरंतरी झा मा ही आपा प्रगुट्या लखें तो दूरन जाई जा स् विचारी गोरख बोले सुने रे अबधू गोरख बोले सुनी अबधू पंचर निवारी अपनी आत्मा आप विचारी तब पानो पसारि अवधु ऐसा ज्ञान विचारी हाथ पकड़े आस्था का चल रहा हूँ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 कथनी कथे सुशिष बोलिए वेद पढ़े सुनाती रहनी रहे सुगुरु हमारा हम रहता का यह यात्रा गुरु के मिलन से शुरू होगी गुरु शब्द बड़ा प्यारा है दो प्रतीक शब्दों से बना है गु का अर्थ होता है अंधकार रू का अर्थ होता है प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले वह गुरु तमसो सोमा ज्योतिर्गम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो जब तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए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 अब किसी आंख वाले का हाथ में हाथ नहीं तो अपनी ही लाठी को टटोलो इतनी भूल चूके ना हो दुनिया में इतना अधर्म ना हो लेकिन जब ये भरोसा होता अंधे को कि कोई तो हाथ पकड़े है फेंक देता अपनी लकड़ी वही उसकी आंख थी वही भी फेंक बैठा अब तो चल पड़ता है इस अंधे का हाथ पकड़ के और ये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 अपना दिया नहीं जला अभी तो उसने अपनी ज्योति नहीं पाई अभी तो जो भी बोल रहा है सब उद्धरण है सब उधार है उच्छिष्ट कथनी कथै सुशिष बोली है जैसे विद्यार्थी दोहरा देते जाके परीक्षा में लिख आते कुछ भी उन्हें पता नहीं कि क्या लिख रहे हैं जो उनके शिक्षकों ने कहा है वही लिखाते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 तो मैंने अलीगढ़ से आए हुए प्रोफेसर को कहा कि मैं बहुत अड़चन में हूँ मैं आपका उत्तर दूं कि मेरे प्रोफेसर टांग में टांग मारते हैं मेरा कुर्ता खींचते मैं इनकी फिक्र करूँ मेरे शिक्षक तो बहुत घबरा गए उन्होंने कहा भी कोई कहने की बात थी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 जिन्होंने पश्चिम में भी देखा है उन्होंने वही देखा है जो पूर्व में देखा है ने वही देखा जो बुद्ध ने देखा पाइथागोरस ने वही देखा जो पार्श्वनार्थ ने देखा जरा भी भेद नहीं और जिनने भिन्न भिन्न देखा वे सब अंधे। आंख वालों ने एक ही देखा